हनुमान भावुक तेरे थपे उथ पयहे थप थपय थिर को घर खाले तेरे तेरेजे गरीब निवाज विराजत बैरिन के उर साले संकट सोच सबह तुलसी लिए नाम फटह मकरी बल मेरी बार की हार परे बहुत है नत पाले हे बान आपके बसाए हुए को शंकर भगवान भी नहीं उजार सकते और जिस घर को आपने नष्ट कर दिया उसको कौन बसा सकता है हे गरीब निवाज आप जिस पर प्रसन्न हुए वे शत्रुओं के हृदय में पीला रूप होकर विराजते हैं तुलसीदास जी कहते हैं आपका नाम लेने से संपूर्ण संकट और सोच मकड़ी के जाल के समान फट जाते हैं बलिहारी क्या आप मेरी ही बार बूढ़े हो गए अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते अब थक गए हैं इसी से मेरा संकट दूर करने में ढील कर रहे हैं सिंधु तरे बड़े वीर दले खल जारे हैं लंक से बंक मवासे तैरन के हरि के हरी के बिदले हरिकुंजर छैल छवासे तो सो सुताहि से सह तुलसी दुख दो सदा सेवा से आपने समुद्र लांग कर बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश करके दंका जैसे विकट गढ़ को जलाया हे संग्राम रूपी वन के सिंह राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे आपने उनको सिंह की भांति विनष्ट कर डाला आपके बराबर समर्थ और अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए तुलसी दोष और दुख की आग को सहन करें यह आश्चर्य की बात है हे बानर रूपी बाज बहुत से दुष्ट जन रूपी पक्षी बढ़ गए हैं उनको आप बटेर के समान क्यों नहीं लपेट लेते अच्छा अच्छी मन कानन भान न दसान भान निहारो अकंपन कुंजर राम प्रताप हुतासन कच्छ समीर समीर सदा अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी आपने अशोक वाटिका को विध्वंस किया और रावण जैसे प्रतापी योद्धा के मुख के तेज की ओर देखा तक नहीं अर्थात उसकी कुछ भी परवाह नहीं की आप मेघनाद अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के मद को चूर्ण करने में किशोरावस्था के सिंह हैं विपक्ष रूप तिनको के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नितुल्य है और पवन कुमार उसके लिए पवन रूप हैं वे पवन नंदन ही तुलसीदास को सर्वदा पाप शाप और संताप तीनों से बचाने वाले हैं जानत जहान हनुमान को निवा जो जन मन अनुमान बलि बोलना बलिड़िए सेवा जोग तुलसी कबहू कहा चूक परी साहिब सुभाव कपि भी संभारिये अपराधी जानकी जय सहस भाती मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिए साहसी समीर के दुलारे रघुबीर जू के बाहबीर महाबीर बेगही निवारिये हे हनुमान जी बली जाता हूँ आपने प्रतिज्ञा को अपनी प्रतिज्ञा को न भुलाइए जिसको संसार जानता है मन में विचारिए आपका कृपा पात्र जन बाघा रहित और सदा प्रसन्न रहता है हे स्वामी कपिराज तुलसी कभी सेवा के योग्य था क्या चूक हुई है अपने साहिबी को संभालिए मुझे अपराधी समझते हो तो सहस्त्रो भाजपी की दुर्दशा कीजिए किंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसको विष से न मारिए हे महाबली साहसी पवन के दुलारे रघुनाथ जी के प्यारे भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कीजिए बालक बिलोक बलिपारे ते आप नो कि दीन बंधु दया की न ही निरपाध नारिये रावरो भरोसो तो तुलसी के रावरो बल आस रावरिये दास रावरो बिचारिये बड़ो बिकराल कलिका को न बिहाल कियो माथे पगबली को निहार सो निवारिये केसरी किशोर रनरोह बीर पीर राहु मात जो पचारी मारिये दिन बंधु बड़े जाता हूँ बालक को देखकर आपने लड़कपन से ही अपनाया और माया रहित अनोखी दया की सोचिए तो सही तुलसी आपका दास है इसको आपका भरोसा आपका ही बल और आपकी ही आशा है अत्यंत भयानक कलकाल ने किसको बेचैन नहीं किया इस बलवान का पैर मेरे मस्तक पर भी देखकर कर उसके को हटाइए हे केसरी किशोर वीर आप रण में कोलाहल उत्पन्न करने वाले हैं राहु की माता सिंहिका के समान बाहु की पीड़ा को पछाड़ कर मार डालिए उथपे थी थपे उथ पन हार केसरी कुमार बल आपनो संभारिये राम के गुलामनि को काम तरु राम दूत मोसे दीन दुबरे को तकिया तिहारिये साहिब समर्थ तो सो तुलसी के माथे पर सोअपराध भिन मारिये तो खरी विशाल बाप बलिन चर चरपीर मकरी जो पकड़ी के बदन बिधारिय हे केसरी कुमार आप उजड़े हुए अर्थात सुग्रीव भीषण को बसाने वाले और बसे हुए अर्थात रावण आदि को उजाड़ने वाले हैं अपने उस बल का स्मरण कीजिए हे रामदूत रामचंद्र जी के सेवकों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं और मुझ शरी के दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है हे वीर तुलसी के माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी विद्यमान रहते हुए भी वह बांध कर मारा जाता है बली जाता हूँ मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें जलचर की सजेश है सो आप मकरी के समान इस जलचरी को पकड़कर इसका मुख भार डालिए राम को सनेह राम साहस लखन शियम राम की भगति सोच संकट निवारिये मुदमर कट रोग बारिधे हारे जीव जामवंत को फरोसो तेरो एक पाल तुलसी सुप्रेम सुतल बिचारिये महावीर बाकुरी बराकी बाह पीर क्यों नंकनी जो लात खात ही मरोरी मारिए मुझमे रामचंद्र जी के प्रति स्नेह रामचंद्र जी की भक्ति राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से साहस अर्थात पूर्वक कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत है अतः मेरे शोक संकट को दूर कीजिए आनंद रूपी बंदर रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर मन में हार गए हैं जीवरूपी रूपी भवान को आपका बड़ा भरोसा है हे कृपालु तुलसी के सुंदर प्रेम रूपी पर्वत से कूदिए श्रेष्ठ स्थान अर्थात हृदय रूपी सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीवरूपी जाम भवंत जी सोचते अर्थात प्रतीक्षा करते हैं हे महाबली बाके योद्धा मेरे बाहू की पीड़ारूपणी लंकनी को लात की चोट से क्यों नहीं मरोड़ कर मार डालते लोक पर लोकहूत लोक न पिलोक यत तो से समर्थ चारु ही निहारिये कर्म लोकपाल अगजग जग नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिये खास दास रावरो तेरो दासवर तुलसीव दुखी देखियत बात तरुमूल उपजे सकेली कपिकेले ही उखारिये लोक परलोक और तीनों लोकों में चारों नेत्रों से देखता हूँ आपके समान योग्य कोई नहीं दिखाई देता हे नाथ कर्मकाल लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीव समूह आपके ही हाथ में है अपनी महिमा को विचारिए हे देव तुलसी आपका निजी सेवक है उसके हृदय में आपका निवास है और वह भारी दुखी दिखाई देता है बात व्याधि जनित बाहु की पीड़ा खेवाच की लता के समान है उसकी उत्पन्न हुई जड़ को बटोर कर बांडरी खेल से उखाड़ डालिए करम कराल कंस भूमि छबीले छोटे छेगी आई है बनाई बेत आप ही बिचारी देख पाप जाए सबको गुनी के पाले परेगी पूाचनी जो कपि का कान तुलसी की महावीर महाबीर तेरे मारे मरेगी रूपी भयंकर कंस राजा के भरोसे बकासुर की बहन पूतना राक्षसी क्या किसी से डरेगी बालकों को मारने में बड़ी भयावनी जिसकी लीला जिसकी लीला कहीं नहीं जाती है वह अपने बाहुबल से छोटे छबिमान शिशुओं को छलेगी आप ही विचार कर देखिए वह सुंदर रूप बनाकर आई है यदि आप शरीखे गुणों के पाले पड़ेगी तो सभी का पाप दूर हो जाएगा ऐ महाबली का पिराज, तुलसी की बाहु की पीड़ा पूजना पिसाचने के समान है और आप बालकृष्ण रूप हैं यह आपके ही मारने से मरेगी।